न न तो प्रकार सर्वानंद प्राप्ति रति साक्षी जिस अपने देह में सुख अनुभव करता है सर्व देह में साक्षी होकर के आनंद है तो अज्ञान में तो इस प्रकार सर्वानंद प्राप्ति है ये आशंक्य है सर्वे शु सर्व बुद्धि साक्षी अहम यदि ज्ञान भाव मित सबके सर्वे में जो बुद्धि है सब बुद्धि के साखी में हूँ ऐसा ज्ञान अज्ञानिको नहीं है ज्ञान अभा अज्ञानिकों की सर्वानंद प्राप्त नहीं है इसे ज्ञान हो तो प्राप्त होगा अज्ञाप्य तस्त्य न तो तृप्तिर तो बोधत यो वेद सोष्णुते सर्वान्द काब्रवीति अज्ञा एक अस्त सर्वानंदी वन से न तो तृप्ति तृप्ति नहीं ज्ञान उसको नहीं स्मृति सर्वान्न काम श्रुतिरब्रवीति यु वेद निहित गुहायाम सुनते सर्वान काम सर्व काम को प्राप्त करता है इसी में तैित सूची प्रमाण दिया गुहायां निहितं ब्रह्म युव सु में स्थित ब्रह्म को जो जानता है हम अस्मी सब काम में भोग्य वस्तु प्राप्त करता है अज्ञानी प्राप्त नहीं करता है अवोध ती है ये को सर्व काम प्राप्ति कही गई निष्प्रह होने से पहले और द्वितीय प्रकार कहा साक्षी चीज रूप से अपने देह में जैसे आनंद है बुद्धि के साखी होने से सब का आनंद का साखी वो करता है ये द्वितीय प्रकार हुआ इधानी तृतीय प्रकार माह तृतीय प्रकार कहते हैं कैसे ज्ञानी सर्व आनंद प्राप्त करता है सामना सर्वदा सामना सर्वात्मता सर्वदा अहम तथा तथा सामना सर्वदा नदस तथा साम्यधीय यद्वा सर्वात्मता स्वस्य सर्वदा सामना गायति स्वयं सर्वात्म कहे ज्ञानी वो हमेशा ही सर्वदा स्वस्य गायति साम मंत्र के द्वारा मैं सर्वात्म कहूँ ऐसे सर्वदा ज्ञान करता है अहमन्नम अहमनम अहमनाद ऐसे गान करता साम वेद में आया तो सर्वात्मा निश्चय होने पर सब आनंद उसको प्राप्त है अहमनम तथा नाद जो अन्न है अन्न का हफ्ता है सब कुछ में ही हो ऐसे साम आया वेद में इमान लोकान कामान निष्काम रूपी अन्न चरण इत्यादि न निष्काम होते हुए सब प्राप्त करता है इसे कहा गया और अतिथ ग्रंथेन सिद्धम अर्थम संक्षिप आतीत ग्रंथ में जो अर्थ सिद्ध हुआ उसको संक्षिप कर कहते हैं दुखा भाव का प्राप्त प्राप्त दुखा भाव का उभे ही एवं निरूपित दुखाभाव सर्व काम प्राप्ति ये दोनों का निरूपण हो गया और आगे कृत्य कृत्यम प्राप्त प्राप्तत्व ये दो है उसको समझो जो हर प्रकार का दुखा भाव का प्राप्त अन्य कौन सकार करता दोन बार सन्न स नहीं दो तीन बार स सक अन्य आगेअवशिष्त प्राप्त प्राप्यमित कृत्य द्रष्ट्य अवशिष अवशिष्ट जो वाक्य कृतकृतत्व एक प्राप्त प्राप्तप्राप्यतम् कृत कृत्यम येन स हो। कृत्य कर्ण योग्य वस्तु कार्य जो कुछ करना था सौकल्या कर सब कृतकृत होता है जो कुछ करना था कल्यात कृत्य हो गया इस प्रकार प्राप्त प्राप्त जो प्राप्त करने योग्य था सब प्राप्त कर लिया तो प्राप्त प्राप्ति होगा तो ज्ञानी ज्ञान प्राप्त कर लिया तो कृतकृत्य हो गया और कुछ करना बाकी नहीं रहा ना कुछ प्राप्त करने का बाकी रहा तो कृतकृत्य कृतकृत्यत्व प्राप्त प्राप्त्य प्राप्तत्म ये दोनों पहले तृतीय द्वीप में कहा था तृतीय दिव्या में तृप्त हो जाता है ज्ञानी तो उसमें कहा था उसको समझ लेना वहाँ इस श्लोक खाली पढ़ देते हैं उभय तृतीयदीपे उदीपे सभी सूसंधेय तुसधेयधे श्लोका बुद्धि विशुद्धि श्लोका उभय कृत कृत्यम प्राप्त प्राप्त ये दोनों तृप्ती द्वीप ही अस्मभी सम्यक ईदीतम अच्छी तरह से कहा है कहते हैं बुद्धि विशुद्ध है अनुसंधे अत्रं अनुसंधे जो तृप्ती द्वीप बुद्धि शुद्धि के लिए उन श्लोकों का ही यहाँ अनुसंधान करना चाहिए और ये सो श्लोक पहले आया है उनको पढ़ देते हैं मुक्तेश्च मुक्तेश्च अहिकमुस्मिक व्रातिक मुक्त अहिकमुस्मिक व्रात सिद्ध्य लोक में परलोक में होने वाले जितने सभी व्रत समूह सिद्ध सिद्ध्य सिद्ध चतुर्च मुक्त सिद्ध मुक्ति सिद्धि के लिए पूरा अस्य बहु कृत्यम आसित अभूत बहुत कुछ करना करने योग्य कार्य था तब तो सर्व अभुना कृतम जो ज्ञान होता है तो वही का मौसमी का सब कुछ सिद्ध हो गया सब कुछ हो गया तो। तदेतृत्यं जो कृतक्यता प्रत्येगी असंधत प्रत्येगी असंधान पूर्वक प्रतिगि पूर्वक है अयम एवं नित्य तृप्य थानी नितृप्त होता है दुख नो ज्ञा संसंद अज्ञानी दुखे संसार को प्राप्त करे काम यथेष्ट पुत्र अपेक्षा इच्छा करते हैं तो संसार को प्राप्त करे अहम् परमांद किम इच्छा है संसार में परमानुद से पूर्ण हूँ किसी की भी इच्छा नहीं संसार को क्या प्राप्त कर्माणि करू अनु सर्वलोकात्मका लोगो यह सब पर लोग परलोक जाना जो चाहते हैं कर्माणि अनुतिषंत तो करे कर्म सर्वलोकात्मक का सर्वात्मक मैं हूँ ब्रह्म ज्ञानी अपन को सर्वात्म को मानता है सर्वलोकात्मक कस्मात किम कथम अनुतिष्ठान क्यों अनुष्ठान करूँ क्या अनुष्ठान करूँ किस प्रकार करूँ अनुष्ठान करने की आवश्यकता कभी किसकृत होता है व्याचतांत शास्त्राणी जो अधिकारी है शास्त्र की व्याख्या करे वेद अध्यापन करे अधिक मैं तो अत्र अधिकार नहीं मेरा कोई अधिकार नहीं मैं तो अक्रिय हूँ निष्क्रिय ब्रह्म रूप में हूँ मेरा कोई अधिकार नहीं कुछ नहीं करता हूँ निद्रा शनान निद्रा अभिक्षे स्नान शौचे तो अधिकार नहीं अक्रिय कहते हैं किंतु सोते हैं, भिक्षा करते हैं स्नान करते शौच ये सब तो करते हैं। अक्रिय कैसे हुआ तो कती में न इच्छा करता हूँ न करता हूँ निद्रा भिक्षा स्नान शौच न इच्छा में न करूंगी और देखने वाले कल्पना करते हैं, दस टा दृष्टि कल्पेगी को देख करके कल्पना करते है मैं तो देह से रही शुद्ध परिपूर्ण आनंद रूप मेरे में भी निद्रा दीक्षा स्नान असोज कुछ यही नहीं अब द्रष्टा कल्पना करते कल्पना करे किम में से आद अन्य कल्पना अन्य कल्पना किम से आद मेरी क्या नहीं गुंजा पुंजा दीजा अन्य आरोपित बनी ना गुंजा पुंजादी न देंगे तो गुंज एक फल होता है सोनार ऊर्जन करने में कर रखते लाल लाल दिखता है थोड़ा ऊपर काला रहता है गुंज तो को इकट्ठी करके रख देंगे तो दूर से लाल दिखेगा कोई आरोप उसको बनी भ्रम हो गया तो गुंजा पुंजादी अन्य आरोपित न दिए तो कोई आरोप कर बनी बनिया आरोप करेंगे तो गुंजा पुंजादी का दहा हो जाएगा कोई आरोप करेंगे तो उसको कुछ नहीं होता है इसी प्रकार अन्य आरोपी संसार धर्मान एवं अहम न भजे अन्य लोग संसार धर्म आरोप करते मेरे में निद्रा विचास मान सोच अहम न भजे मेरे में यही नहीं ज्ञान ज्ञात तत्त्वास्ते तत्त्वास्ते ज्ञात तत्व कहते थोड़ा श्रवण मनन करे कहते अज्ञात जिनके तत्व तो ज्ञान है वो श्रवण करे जानन कस्मात सुनोमी हम स्वरूप ज्ञान हो क्यों श्रवण करू तभी कहते संशय मनन करे थोड़ा तो संशय पर न मान्यता जिनको संशय हो मनन करे अहम असंशय है न मान्य मेरे में मुझे कोई संशय नहीं मनन भी नहीं करता हूँ विपर्यस्तो शंका करते श्रवण मनन नहीं करे तो निजी तो करे उसका उत्तर देते विपर्यस्त निजी है विपर्यास जिसको है विपरीत भावना है देहात में देहा में हम बुद्धि है तो वो निधि करे ध्यान अभिपर्य अभिपर्य विपर्य मेरे में नहीं है ध्यान क्या करना है देहात्मक तो विपरीय आसन कदाचित हम न बुजाम देह में विपरीत ज्ञान मुझे कभी नहीं है इसलिए निधि से आसन क्यों करू अहम मनुष्य तो विपरीत तो भावना यदि नहीं तो मैं मनुष्य ऐसा व्यवहार कैसे करते हो मैं मोटा हूँ चलता हूँ कभी कभी से कहते हो तो कहते मनुष्य इत्यादि व्यवहार हो बिना विपरसम विपरीत भावना के बिना भी व्यवहार हो जाता है कैसे होगा चिराभ्यस्त वासना तो चिरकाल काल से अभ्यस्त है मैं मनुष्य उसी वासना से व्यवहार हो जाता है शब्द प्रयोग हो जाता है किन्तु विपरीत भावना नहीं है आरब्ध कर्मणु तो व्यवहार तो निवृत्ति के लिए कुछ करे क्या प्रार्थ कर्म समाप्त हो जाएगा तो व्यवहार भी समाप्त हो जाएगा और प्रार्थ कर्म जब तक है ध्यान स स स नहीं साम्यत प्रार्थ कर्म है तो ध्यान हजार ध्यान करे तो भी व्यवहार की निवृत्ति नहीं होगी कर्माक्षे तो कर्म जब असो व्यवहार ध्यान सहसा न समेत शांत तो नहीं होगा प्रार्थ समाप्त जब तक है तब तक चलेगा व्यवहार विरलोत्तम तब व्यवहार थोड़ा कम करने के लिए कुछ ध्यान करो तो व्यवहार विरल उत्तम चेत इष्टम ते ध्यानमस्तु मस्तु व्यवहार विरल होना ये यदि चाहते तो तुम ध्यान करो व्यवहार से सिंह अबाधिका पश्चिम अहम में व्यवहार तो कुछ होता है तो मेरा कोई बाधक नहीं है अहम ब्रह्म निश्चय होने पर सर्व आदि से इंदि आदि की तरह कोई व्यवहार हो तो ब्रह्म ज्ञान रहेगा ब्रह्म रहे। ज्ञान का कोई बाधा नहीं तो क्यों व्यवहार बाधक नहीं तो विरोले दे क्यों देखूंगा इसलिए वो ध्यान की आवश्यकता नहीं भिक्षे दिखे को तो कहते तो समाधि अभ्यास करे तो समाधि करेगी विक्षेप मेरे में नहीं तो समाधि मेरे में नहीं विक्षेप हो समाधि हो तो मन का है विकारी में ना विक्षेप है ना समाधि है इसे समाधि की भी आवश्यकता नहीं है नित्यानुभ निट्यान के अनुभव करने के लिए थोड़े कुछ साधन करे कहते मैं तो स्वयं अनुभव रूप हूँ नित्य अनुभव रूप से मैं अत्र अनुभव पृथक और क्या पृथक अनुभव करना है कृतम कृत्यम जो करना था कृत्यम तत् कृतम सब तो कर लिया और जो प्रापण प्राप्त करने योग्य सब प्राप्तम इत निश्चय है व्यवहारों लौकिक व्यवहार कुछ हो रहा है अथवा शास्त्रीय व्यवहार होता है कभी अन्य प्रकार कोई व्यवहार होता है तो मम अकर्तृ अलेपत से यथारध प्रवर्तता में तो अकर्ता हूँ अलेप निर्लेप हो इसलिए प्रारो के अनुसार लौकिक शास्त्रीय कोई व्यवहार होता है सर्व के द्वारा आत्मा में तो कोई है ही नहीं सर्व इंद्र के द्वारा कोई व्यवहार होता है तो होने दो अथवा पूरा तत्व का, का लौकिक हो शास्त्रीय हो कुछ अन्य कर्म जैसे हो चलता है रहे अथवा कृत होने पर भी मुझे कुछ आवश्यक नहीं कि लोकानुग्रह की इच्छा से शास्त्रीय नार्ग न हम वर्ते शास्त्रीय मार्ग में रहूं क्या हानि देवाचन स्ना शौच भिषाद वपु वर्तता सरदेवाचन कर स्नान शौच भिक्षा जन करपत बागिंदिर मंत्र जप करे तदवत आमस्तक पठत आमस्तकम वाद वाक तद्व आमनाक पठत अमनाक वेदात श्रवण कर पढ़े अमनाकम आमना वेद के मस्तक वेदात पठे विष्णु ध्या विष्णु ध्याय बुद्धि ध्यान करे विष्णु का अथवा ब्रह्मंद में विलीन हो जाए अहम साक्षी किंचित अत्र न कुरे निकारे न करता है ना कुछ कराता मेरे है मेरी साखी है बुद्धि से ध्यान होता है अथवा ब्रह्मानंद में बुद्धि ब्रह्मकार बुच्चि का विलीन हो जाए कृत कृत्यतया कृतक कृत्य होने से तृप्त हो जाता है जो कुछ करना था सो कर लिया तो तृप्त होता है प्राप्त प्राप्त थे अपन और जो प्राप्त करना था सो प्राप्त कर लिया इसे तृप्यन एवं स सो निरंतर मन्यते इसे तृप्त होता हुआ अपन मन से ऐसा मानता है निरंतर अपन को धन्य धन्य मानता है धन्यवाद ब्रह्मा ऐसा अपने को हमेशा मानता है खुश होकर तृष्ट होकर के मैं धन्य हूँ धन्य हूँ नित्य सात मानम अंजसा भी अपने स्वरूप को ठीक ठीक जानता हूँ ब्रह्मानंदो में स्पष्टम विभा मैं धन्य हूं हूँ धन्यवाद मैं धन्य बार बार धन्य ही धन्यू सांसारिक दुख अब निक संसार जन्य दुख कुछ नहीं दिखता हूँ स्वच्छ अज्ञान क्वा भी पलायू कहाँ अज्ञान चला गया अज्ञान ही नहीं है प्राप्त तो कहे गया धन्यूम धन्यो हम प्राप्त व्यम सर्व मध्य सम्पन्न आठ चरण धन्य हो धन्यम कर्तव व्यमे न किंचित मेरा कोई कर्तव्य नहीं सर्व मध्य प्राप्त वे प्राप्त हो गया सब कुछ धन्यम आगे धन्यों धन्यों धन्यों पुनार पुनार में तृप्ते लोके को उपमा पवे का उपमा हमारे मेरे में जो तृप्ति है उसकी उपमा लोके में कहा है अत्यंत से तृप्ति है धन्य हूँ धन्य आगे कुछ कहना नहीं मिला खाली धन्य धन्य धन्य अहो धन्यवाद अहो अहो पुण्य देखते हैं तेरे बहुत जन्म के पुण्य के कारण अभी इस अवस्था को प्राप्त हुआ इसलिए अहो पुण्यम अहो पुण्यम फलितम फल प्राप्त तो हो गया दृढ़म अश पुण्य से से पुण्य करने से हो गयम अहो अपने को भी धन्यवाद अहो शास्त्र शास्त्र के लिए अहो शास्त्रम कितने शास्त्र प्रमाण से ज्ञान होता है अहो शास्त्रम शास्त्र शास्त्रम बार बार आदर के लिए अहो गुरु अहो गुरु, गुरु। उपदिष्टा के लिए अहो ज्ञानम ज्ञान का कितने फल है ज्ञान हो गया तो सब ज्ञान कां चला गया दुख का अभाव है तृप्त तो हो गया अहो ज्ञानम और ज्ञान होने पर जो परमानंद सुख है अहो सुखम अहो सुखम जति से सुख नित्य सुख है इम्यायाथम उपसहति अध्याय अर्थ उपसार करते है चतुर्थो ब्रह्मा ग्रंथे चतुर्थोध्याय चतुर्थो विद्यानंदुत्पत्ति पर्यतोभ्यास्यता ब्रह्म विधे ग्रंथे ब्रह्मंद ग्रंथस्य ये पांच अध्याय ब्रह्मनंद नामक ग्रंथ में यह चतुर्थ अध्याय ईरी कहा गया वह विद्यानंद तदुत्पत्ति तो पर्यन अभ्यास्यम विद्यानंद उत्पत्ति होने तक तो अभ्यास करे मध्य पहले नहीं छोड़े नहीं उत्तर तक अभ्यास श्रवण मनो ने विध्यासन करते रहे विद्यानंद अभ्यास करी। इति श्रीमद परमहंस परिवराज काचार्य श्री विद्या्यवामी विरचितायां पंचदशिया ब्रह्मनंद विद्यानंदो नम चतु्याय स